महाविद्यालय में पढ़ते समय एक बार नरेंद्रनाथ द्वार बंद करके ध्यान कर रहे थे उन्होंने अचानक देखा कि एक ज्योतिर्मय मुंड मस्तक सौम्य शांत पुरुष हाथ में दंड कमंडलीय सामने आ खड़े हुए मानवे कुछ कहना चाहते थे किंतु उस प्रशांत मूर्ति को देख नरेंद्र डर कर शीघ्र ही कमरे से बाहर निकल जाए उस दिन संभवतः उन्हें बुद्धदेव के दर्शन हुए थे नरेंद्र की निद्रा भी अद्भुत थी उन्हें पेट के बल सोने की आदत थी उसी प्रकार लेटकर आंखें मूंदते ही उन्हें एक ज्योति बिंदु दिख पड़ता था जो क्रमशः विविध रंगों में परिवर्तित और परिवर्तित होते हुए अचानक फटकर चारों दिशाओं को आलोक से परिपूर्ण कर देता था उसी आलोक समुद्र में डूबते डूबते नरेंद्र निद निद्रामग्न हो जाया करते थे आगे चलकर श्री राम कृष्णदेव ने यह विलोण सुनने के बाद कहा था कि यह ध्यान सिद्ध होने का लक्षण है छ वर्ष की आयु में नरेंद्र का पाठशाला जाना आरंभ हुआ परंतु दो चार दिनों में ही उसने अपने सहपाठियों से बहुत से अवांछित शब्द सीख लिए जिसके फलस्वरूप पिता ने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया इसके बाद शिक्षक घर पर आकर ही उसे पढ़ा जाया करते थे नरेंद्र के पाठ अध्ययन की विधि भी विचित्र थी शिक्षक महाशय पाठ कहते जाते और वह आंखें बंद किए पढ़ा रहता इसी प्रकार उसे पाठ याद हो जाता उन दिनों रामचंद्र दत्त के पिता भी नरेंद्र के घर रहा करते थे नरेंद्र उन्हीं के पास सोया करता था यह देखकर कि बचपन में सिखाने पर कठिन विषय भी आसानी से याद हो जाते हैं वृद्ध दत्त महाशय उसे मुग्ध बोध व्याकरण की थोड़ी बहुत मौखिक शिक्षा देने लगे इस प्रकार एक वर्ष के भीतर ही नरेंद्र को इस पुस्तक का अधिकांश भाग कंठस्थ हो गया नेतृत्व का भाव तो उसमें स्वभाव सिद्ध ही था अन्य बालकों के साथ राजा प्रजा के खेल में वह स्वयं राजा बनता तथा मंत्री सेनापति आदि की नियुक्ति करके उन्हें विभिन्न कामों में लगाता था डाकू के अपराध पर निर्णय देते हुए वह सिपाहियों को आदेश देता इस दुष्ट का सिर काट डालो अपराधी एकदम तीर के वेग से भागता हुआ दत्त का मुख्य द्वार पार करके जीजान से दौड़ता रहता और उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे रक्षकगण भी दौड़ते दोपहर में चल रहे इस शोरगुल से निद्रा मग्न नौकर चाकर चौक कर उठ पड़ते और बालकों की सैतानी का मजा खाने के लिए उनका पीछा करते इधर सिंहासन पर आसीन नरेंद्र के लिए यह सारा कौतुक बड़ा मज़ेदार होता संगी साथियों के प्रति नरेंद्र की आत्मीयता भी विविध रूपों में व्यक्त हुआ करती थी एक बार वह चड़क तला में से एक शिव मूर्ति खरीदकर एक मित्र के साथ वापस लौट रहा था शाम का अंधेरा फैल चुका था अचानक एक घोड़ा गाड़ी तेजी से उधर आ निकली नरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि मित्र घोड़े के पांव के नीचे आने ही वाला है अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि से काम लेते हुए उसने शिव शिवमूर्ति को बाई काक के नीचे दबा लिया और तेजी से बालक के पास पहुंचते हुए विद्युत की तरह उसे खींच उसकी जान बचा ली नरेंद्र जब सात आठ वर्ष का था उस समय एक बार वह अपने मित्रों के साथ मटिया भुर्ज में अवस्थित लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पशुशाला देखने के लिए चांदपाल घाट जाकर नाव में सवार हुआ वापस लौटते समय एक लड़के को जिसे नाव में बैठने की आदत न थी उल्टी हो गई मल्ला ने बालकों को नाव साफ कर देने कहा परंतु उन लोगों ने पैसे देकर किसी दूसरे से सफाई करवा लेने का अनुरोध किया पर नाव वाला कटुवचन बोलता रहा और घाट के निकट आ जाने पर भय दिखाने लगा कि वह नाव को किनारे न लगाएगा बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई की नौबत आ गई तब नरेंद्र जो उनमें सबसे छोटा था मौका देखकर किनारे कूद पड़ा दो गोरे सैनिकों को मैदान की ओर जाते देख कर, वह दौड़ता हुआ उनके पास गया तथा तो उनका हाथ पकड़कर इशारे से अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में अपनी विपत्ति की बात समझाई वे दो अंग्रेज सैनिक इस छोटे सुंदर बालक के आकर्षण से प्रभावित होकर घटनास्थल पर जा पहुँचे और अपने हाथ की छड़ी दिखाते हुए मल्लाह को बच्चों को छोड़ देने का आदेश दिया मल्लाह ने चुपचाप बच्चों को किनारे उतार दिया